गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय भोल वृंदावन दिहारी लाल की जय ओ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यमगल्तम वाग्म ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धा प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवां श्रीरूप श्री साग्र जात सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गण लललताशाखान्विता आजान लितभु कनकावद संकीर्त संकर्तनरौ कमलायक्ष विश्वभरौ दिजुवरौ युगधर्मौ वंदे जगत्तरौ कुणवता वंदेषारविंदयुगुल यस्ंजी दुशा वक्षोज प्रणी क्रते विल स्निग्धोंगस्वत काश्मीर परितने पररीतनेस्तूरी का श्रीखंडम कांति लहरी उल्लल नखचंद्रकानाधर पल्लव चुम्बनोलसी नौन सबी हरिशुकोलिता नारायण नमस्कृत्य नरम चरतम दिवीं सरस्वती व्या तथो जंगी वाक तरुभ्य कृपांदुभ्य पत्ता पावनेभ्यो श्री वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासजीवे कुर मन्न मीका यदमना च पुराणपठनम तत्स तो हरि बुलशु लाल की परम मंगल श्री राधार निधि एक सतर्मा स्तुति अंग नवरंगणी रसतरंगणी संगता दधत सुख मे सतु नीरध राधि का अहो मधुपकाकली मधुर मधुरमाधपी मंडपे स्मर क्षुभित मेधते सुरत सीधु मत्तम महा बोले तो श्री मदन मोहन की वंदना कर रहे हैं श्याम सुंदर की वंदना कर रहे हैं कि श्री श्याम सुंदर की जय हो जय हो स्मर क्षुभित मेधते ते सुरथ मत्तम महा कृष्ण कोई अद्भुत मह हैं तेज हैं जो कि श्री प्रिया जी के माधुर्य उनका आस्वादन करते हुए सुरत सीधु मत्तम जो सुरत सुख है उस सुरत सुख के सीधु माने मदरा में मत्त होकर के विराजमान हुए ऐसा कोई अपूर्व तेजी श्री राधिका के माधुर्य मदिरा में श्री स्वामी जी के माधुरी मदरा में मत् होकर के विराजमान है ऐसा कोई सुरत मत्तम मह मह कहकर के कोई नील कांति है बजाय ये कि श्री कृष्ण हैं कृष्ण की जगह नील कांति कोई अपूर्व विराजमान है और नील नीलकांति कहकर के परोक्ष बाधा ऋषे रोक्षम में वही वो, वो भाव कहीं प्रकट कर रहे हैं कि एक प्रभाव जो स्वप्रकाशकता का प्रभाव है उस तो स्व के प्रभाव को वे प्रस्तुत करते हुए विराजमान हो रहे हैं ऐसा कोई अपूर्वतेज वहां विराजमान है तो सुरत सीध मत्तम महा शिवप्रियालाल दोनों आनंद में मत्ते हैं और श्री श्याम सुंदर सुरक्षण स्वयं बन गए हैं आसक्त और श्री प्रिया बन गई हैं आसज और उन श्री प्रिया के आशा का कर प्राप्त करके उनके अधीन हो करके भी विराजमान हैं तो रस की एक अंतरंग क्षणों में ऐसी मधुरमा है ऐसी श्रेष्ठता है कि जगत के लिए शास्त्र में जो उपास्य है परतत्व के रूप में श्री कृष्ण वे श्री कृष्ण आप स्वयं आसक्त बन जाते हैं और श्री राधारणा उनकी ही अंशभूता उनकी ही शक्ति स्वरूपा उनसे अभिन्न स्वरूपा जो श्री राधिका है वे राधिका ही आसज्ञ बन जाती है कृष्ण के भी आसक्ति का विषय बन जाती है तो ऐसा कोई अपूर्व तेज विराजमान है जो स्वरत सीध मत्तम श्री स्वरत जो श्री राधिका का अपूर्व प्रेम उस प्रेम के नशे में जो मतवाले श्री राधिका प्रेम के मद मत, मत में मतवाले होकर के वे श्री श्याम सुंदर विराजमान अब श्री किशोरी जो कैसी हैं उनका वर्णन कर रहे हैं जहां पर स्वरूप लक्षण व्रमन किया जा रहा है श्री प्रिया स्वयं मादनाक्ष महाभाव स्वरूपा होकर के विराजमान है अनंग नव रंगणी वे प्रेम स्वरूपा होकर के विराजमान है और प्रेम ही मानो मूर्तिमान होकर के श्री प्रिया बनकर के श्याम सुंदर की भी उपास्या बनकर के श्री राधिका उस समय विराजमान है किशोर जी की महिमा का वर्णन चल रहा है श्री राधिका विराजमान है तो श्री राधिका का जो निज स्वरूप है वो आनंद का जो आस्वाद आनंद का जो फलित रूप है आनंद सोया हुआ है परंतु वो सोया हुआ आनंद आस्वाद नहीं आनंद बनकर के जब विराजमान हो तो वो आनंद का फलित रूप है तो श्री श्याम सुंदर के आनंद का फलित रूप श्याम सुंदर के लिए भी हो गई कौन किशोरी जो जगत के लिए आनंद जो है ब्रह्मानंद वह सबसे ज्यादा उपास्य है परंतु वो आस्वादनी बनकर के मूर्तमान होकर के घनीभूत बनकर के विराजमान हो ब्रह्मानंद रूप में जो आस्वादनीय आनंद है वह घन आस्वादनीय आनंद बन जाए एक था आनंद और एक था घन आनंद तो ब्रह्मानंद जो है वो है आनंद और वो आनंद ही घनीभूत होकर के आस्वादनी आनंद बन करके प्रकट आनंद बन करके विराजमान हो जाए तो वे हो गए श्री श्याम सुंदर और ऐसे श्याम सुंदर की भी आसत होकर के जहां श्याम सुंदर की भी आसक्ति है ऐसे स्वरूप में श्री कृष्ण जी विराजमान तो निकुंज मंदिर के वे अंतरंग क्षण वे क्षण है जहां पर जगत के लिए जो है, उस ब्रह्म का भी घनीभूत स्वरूप श्री भगवान वे आस्वादि हुए उन कृष्ण के लिए भी आस्वादिनी बन गई श्री राधिका तो उन राधिका के माधुर्य का क्या वर्णन किया जाए तो अनंग नवरंगणी श्री प्रिया जी में निरंतर निरंतर अनंग जो सुख है कामदेव का जो सुख है कामदेव माने दिव्य कामदेव प्रेम उस प्रेम तो दिव्य प्रेम रूपी नवरंगणी नया जो अपूर्व नदी है वो नदी वहां के रूप में श्री राधिका विराजमान है जैसे नदी सर्वदा समुद्र की ओर ही दौड़ती है इसी प्रकार श्री राधिका सर्वदा सर्वदा श्री श्याम सुंदर की ओर ही एकमात्र आ सकते हैं कृष्ण का ध्यान अकेले किया जा सकता है परंतु जहां श्री राधा नाम आएगा राधिका का ध्यान आएगा वहां श्याम सुंदर अपने आप आ जाएंगे राधिका श्याम सुंदर के बिना राधिका का ध्यान हो ही नहीं सकता है जबकि कृष्ण का ब्रह्म रूप में परमात्मा रूप में द्वारकाधीश के रूप में कहीं परम वीर योद्धा के रूप में अलग से ध्यान किया जा सकता है परंतु श्री राधिका इसका अलग से ध्यान किया नहीं जा सकता है तो संपूर्ण भारतीय रस तत्व को संपूर्ण रस तत्व के आस्वादन को यदि कोई एक शब्द में वर्णन करना चाहे तो वो शब्द होगा श्री राधा बोलो राधा रानी की जय संपूर्ण जो आस्वादन है उस आस्वादन का निचोड़ यदि कहीं होगा तो उस आस्वादन के निचोड़ को कहीं प्रस्तुत किया जा सकता है तो वो प्रस्तुत किया जा सकता है एक शब्द में वो शब्द श्री राधा है और श्री राधा कहने पर श्याम सुंदर अपने आप कहीं परिप्रेक्ष्य में उपस्थित हो जाएंगे कृष्ण कहने पर राधिका कभी आए कभी नहीं, नहीं, नहीं आए किसी किसी के लिए परंतु तो राधिका कहने पर श्री कृष्ण अवश्य ही आ जाएंगे इसलिए अनंग नवरंगणी श्री किशोरी जो नए अनंग के नए रंग में डूबी हुई अनंग के नए उत्साह में नए आनंद में डूबी हुई रंगों रागे रणे नृत्य रंग शब्द चार अर्थों में प्रयोगता है रंगों रागे राग के अर्थ में रणे रण के अर्थ में नृत्य के अर्थ में और रंग मने आसक्ति राग के दो अर्थ राग माने आसक्ति राग माने कहीं रंग कलर तो कलर के अर्थ में आसक्ति के अर्थ में रण के अर्थ में और नृत्य के अर्थ में रंग मंच नृत्य का मंच तो श्री राधे का स्वयं आप रागमयी होकर के रंगणी होकर के श्री स्वामी विराजमान है और वो रंग भी ऐसा जहां रोम रोम श्री श्याम सुंदर की सेवा करने के लिए प्रस्तुत हो प्रेम जो कहियत कहत और काम कहत रतिरंग और अंग अंग व्यापत रहे पापों कहत अनंग जहां रोम रोम श्री श्याम सुंदर की सेवा करने के लिए प्रस्तुत हो उसका नाम है अनंग तो अनंग नवरंगणी ऐसा अनंग ऐसी जो श्याम सुंदर की सेवा करने की जो भावना है वो भावना जहां पर विराजमान है ऐसे अपूर्व उस अनंग रंग से सेवा आज आज बुलवंदा बन बेहरि जय श्री बल्लवाधीश की जय बिराज सर कथिक आज बेटा So, अनं नवरंगणी अन्य का मतलब है कि श्री किशोरी जी के रोम रोम श्री श्याम सुंदर की श्री मदन मोहन की सेवा करने के लिए प्रवृत्त होते हैं मन में जो भार सोया हुआ डूबा हुआ है अभी सोया हुआ पड़ा हुआ है उसका नाम है प्रेम स्थाई भाव के रूप में विराजमान है और काम कहेंगे किसको बोल काम कहा रतरंग रथ जहां जो सोया हुआ भाव है वही चेष्टाओं के रूप में परिवर्तित हो जाए उसी चेष्टाओं के रूप में परिवर्तित वस्तु को ही कहीं काम कहा जाएगा तो काम कहाता रहते रंग उसको हम काम कहेंगे और अंग अंग व्यापक रहे और जहां रंग अंग अंग जो है उनमें व्याप्त हो करके जो विराजमान हो अंग अंग से रोम रोम से शाम सुंदर की सेवा करना चाहें उसका नाम है अनंग तो प्रेम काम और अनंग तीन शब्द आए प्रेम का तात्पर्य है सोई हुई स्थिति काम का तात्पर्य है जहां सोए हुआ मन का भाव कोई चेष्टा प्रकट कर रहा है उसको रथशास्त्र की दृष्टि में सिन्कुंज मंदिर में उसको कहा जाएगा काम और जहां रोम रोम से श्री प्रिया श्याम सुंदर का श्याम सुंदर प्रिया जी की सेवा करना चाहे परस्पर सेवा करना चाहे उसका नाम है अनंग तो अनंग्रिया अनंग नवरंगणी अनंग स्वरूपा होकर के विराजमान है माने रोम रोम से श्री श्याम सुंदर की सेवा करना श्री प्रिया चाहती है ऐसी वे रंगणी होकर के विराजमान है रंगणी का तात्पर्य है कि जहां प्रेम के रंग में रगी हुई है प्रेम की नृत्य में सदा नृत्य करती हुई वे विराजमान तो अनंग अनंग मन रोम रोम सेवा में नव माने प्रत्येक क्षण रंगड़ी, जहां श्री श्याम सुंदर की सेवा में ही उनकी सारी चेष्टाएं विराजमान है ऐसी लहर लेती हुई वे नदी के समान है शाम सुंदर हो गए एक समुद्र और श्री किशोरी जो हो गई एक नदी रसत तरंगणी संगता जिन श्री प्रिया जी के एक एक चेष्टा में क्षण क्षण में रस तरंगणी रस की तरंग उठ रही हैं, जैसे नदी में निरंतर निरंतर लहर उठती हैं, ऐसे ही श्री प्रिया की सारी चेष्टाएं कृष्ण एक सुखार, सुखार्थ सुखार्थ सारी चेष्टाएं हैं कृष्ण के एकमात्र सुख के लिए ही उनकी सारी चेष्टाएं हैं अतः है रस तरंगणी आनंद का जो भोग्य स्वरूप है उसको कहेंगे रस श्री श्याम स्वयं आनंद रूप है परंतु तो श्याम सुंदर का आनंदात्मक जो स्वरूप है वो कब सामने प्रकट होगा बोले राधा संगे यदा भाती मदन मोहन अन्यथा विश्वमोह भी स्वयं मदन मोहित जब श्री किशोरी जी के साथ में विराजमान हैं उस समय मदन मोहन है और यदि किशोरी जी नहीं हैं तो विश्वमोहन तो हैं वे परंतु स्वयं मदन से मोहित हैं श्री किशोरी जी से स्वयं मोहित होकर के वे विराजमान रहेंगे जहां भी मदन मोहन जी के स्वरूप हैं वहां सर्वदा जुगल मदन कहने का मतलब यह जुगल स्वरूप वहां युवा स्वरूप ही कहीं न कहीं आएंगे जहां मगन मोनी के स्वरूप थे कहीं एक स्वरूप भी प्रकट हुए जैसे बिहारी जी श्री राधा लाल श्री राधारमण लाल अकेले स्वरूप प्रकट हुए श्री जगन्नाथ जी श्री गिरधारी गिरराज्य परंतु तो इनके स्वरूप को भी हम अकेला नहीं मानेंगे इनको भी सर्वदा सर्वदा राधालिंगित कृष्ण के रूप में श्री जगन्नाथ जी का ध्यान होगा श्री बिहारी जी का राधारण जी का जहां एक का केवल प्रकट हुए वहां पर भी फिर गादी सेवा के रूप में कहीं गादी सेवा विराजमान की गई कहीं स्वरूप सेवा भी विराजमान की गई परंतु तो वे मदन मोहन जहां स्वरूप है वहां वे सर्वदा सर्वदा श्री राधिका के साथ में ही निरंतर निरंतर विराजमान हैं तो रस तरंगणी श्री राधिका रस की तरंगणी है वे कृषि के साथ में ही सदा संगता, सदा संगत है तो संपूर्ण भारतीय रस पद्धति और जो रसोपासना रागोपासना है उस रागोपासना को यदि कोई एक शब्द में वर्णन करना चाहे तो वो शब्द श्री राधिका ही होगा एक शब्द में सब कुछ आगे ऐसी रस तरंगणी होकर के विराजमान है ऐसी रसतंगी संगता दधत श्री मदन मोहन कैसे हैं उन श्री राधिका के संगता को धारण किए हुए हैं ऐसा कोई अपूर्व अपूर्वीद मत महा श्री प्रिया के प्रेम में मतवाला कोई मदन मोहन स्वरूप है ऐसा कोई अपूर्व तेज है महा यहां नाम नहीं ले रहे हैं मदन मोहन को एक तेज विराजमान है मने एक आश्चर्य जो है जैसे तेज एकाएक हो जाए अरे कहां से प्रकाश आया ऐसे ही श्री मदन मोहन के स्वरूप का दर्शन एकाएक भक्त के हृदय में प्रतिक्षण एक नया चमत्कार उत्पन्न करता है जैसे कोई पहली बार किसी वस्तु को देखा है ऐसा कोई अपूर्व महा अपूर्व तेज विराजमान और श्री श्यामचंदर कैसे कि सुख सुधामय स्वतनु निर्ध राधे काम श्री श्याम सुंदर स्वसुख सुधा आ, सुख सुधा मय सुख सुधा में समुद्र हैं निर्धि होकर के विराजमान हैं, निर्धि माने है समुद्र तो सुख रूपी अमृत के ये समुद्र हैं श्री श्याम सुंदर एक सुख अमृत के समुद्र हैं जहां पहुंच करके सुख की संपूर्णता प्राप्त होती है कहीं दूसरी जगह किसी और सुख की जहा अपेक्षा न रहे ऐसी श्री श्याम सुंदर सुख सुधामय होकर के सुख के अमृत के समुद्र होकर के श्री मदन मोहन विराजमान हैं, ऐसे निज समुद्र सुख के समुद्र रूप श्री श्याम सुंदर में श्री राधिका दधत श्री राधिका उनको वे एक नदी के समान मिलती हुई विराजमान हो रही हैं श्री प्रिया लाल दोनों परस्पर पर्रमण स्वरूप में गलवैया देकर के जहां रासमंडल में विराजमान हैं जहां योगपीठ में आनंद पूर्वक विराजमान हैं तो सुधा में सुधामय स्वतन श्री राधिका कृष्ण के श्रीअंग रूपी समुद्र में नदी के समान समाहित होती हुई विराजमान है राधे का लिंगित होकर के श्री कृष्ण जहां विराजमान है अहो मधुप काकली मधुर माधुपी मंडपे अहो दर्शन कर दर्शन कर क्योंकि सखी का स्वभाव है कि वह जब माधुरी का दर्शन करती है प्रियालाल की शोभा का दर्शन करती है तो सखी का ये स्वभाव है कि वो वर्णन किए बिना नहीं रह सकती है यह सखी का स्वभाव है वो चुप नहीं रह सकती है ऐसे शिव प्रिया को प्रियारूपी नदी को शाम रूपी समुद्र में जिस समय संगमित होते हुए देख रहे हैं तो आनंद में सखी पे वर्णन किए बिना नहीं रह सकता है वो गायन करना प्रारंभ कर देती है और जब गायन करना प्रारंभ करती है तो उसके पास में शब्द कम पड़ जाते हैं शब्दों का टोटा हो जाता है अभाव हो जाता है ऐसी स्थिति में फिर वो कहने लगती है आ हो। कि भाई मेरे पास में तो शब्द नहीं हैं, पंत तो तेरे पास में कोई शब्द हैं तो वो शब्द आएंगे आ और हा के बीच में हमारी वर्णमाला का पहला अक्षर है आ और वर्णमाला का अंतिम अक्षर है हा तो आ हा के बीच में ही पूरा का पूरा वाणी का नर्तन होगा वाणी का जितना भी नृत्य होगा वो हा के बीच में होगा। तो जब कोई शब्द नहीं मिलता है तो एक समाहार समाह कहते हैं कि हा के बीच में जो का आत्य है वो यदि तेरे पास में है तो भैया तू बोल ले ना। मेरे पास में तो कोई कुछ नहीं है इसे मैं अहो अहो कहकर के मैं मौन हो जाती हूं जो कुछ भी होगा हृदय में तो बहुत सारी बातें हैं परंतु वो उनके लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं और शब्द जो मिलेंगे वे आओ और हा के बीच में ही कहीं होंगे तो अहो भाव को धारण करके वह वर्णन करने लगती है अहो शब्द यह वाणी की असमर्थता को व्यक्त करता है तो अहो मधुप काकनी जहां पर सुंदर मधुप काल काकनी कोयल मधुर रूप में विराजमान है जहां भ्रमर निरंतर निरंतर गुनगुन करते हुए विराजमान है मानो कह रहे हैं कि उस रूप का गुनगुन गुन उसका मन में चिंतन कर चिंतन कर जहां पर कोयल कहती है ए हो, ए हो ए हो ए हो, इस रूप के बिना और कौन सा रूप होगा जहां पर कभी कोई पक्षी कह रहा है के बा के बा को बा को बा, को बा गुटुर गु माधव तू, मोहन तू, ऐसा कहकर के जहां पर जितने भी पक्षी हैं तो मधुप, अहो मधुप काकली जहां भोरा अपूर्व से काकली करते हुए जिस श्री में विराजमान है ये भोरा कौन है ये भोरा दर्शन करने वाली सखियों के नयन ही भोरा वे जब गायन करती हैं, तो उनका जो कंठस्वर है वो कंठस्वर ही काकली होकर कोयल बनकर के विराजमान तो अनधिकारी को पता नहीं लगे इसलिए रसिक जन जब वर्णन करने के लिए बैठे हैं तो परोक्ष में वर्णन करते हैं बोले आह वृंदावन में भोरा गुंजार कर रहे हैं अनंकारी समझेंगे कि प्रकृति का वर्णन हो रहा है नेचर का वर्णन हो रहा है परंतु रस की जो गहराई है उसमें श्री सखी के इस रूप माधुरी का जो दर्शन करने वाली हैं, उन सखी गणों के नयन इस रूप का गायन करते हुए दर्शन कर रहे हैं और जो दर्शन कर रहे हैं उसका गायन के बिना सखी रह नहीं सकती है तो वो काकली उसका मधुर स्वर में संबोधन देकर के वह वर्णन करने लगती है इसलिए जितना भी वाणी साहित्य उसमें संबोधन पूर्वक ही वाणी का वर्णन किया गया एरी सखी एरी माई ए हो हो हो हो ऐसी जो संबोधन है वो संबोधन इसीलिए है क्योंकि सखी उस आनंद को बांटे बिना रह नहीं सकती है उसका वर्णन करती है तो संबोधन दे वर्णत जोरी ताको नाम कहियत होरी होली इसीलिए है उसका नाम के हो हो हो जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ देख देख देख कैसी सुंदर शोभा है ऐसा कहकर के संबोधन देकर के जहां जोड़ी का वर्णन किया जाए उसका नाम ही होरी है तो अहो मधुपुर भमर जहां अपूर् रूप से गुंजार कर रहे हैं जहा के वाह के वाह ऐसा कह कर के दात्यु अपूर्व से बोल रहे हैं कि इस रूप रूपवाद रूप माधुरी का त्याग करके कौन से रूप का ध्यान कर रहे हो कहा जा रहे हो कहा जा रहे हो कोवा कोवा इससे बढ़ के क्या कोई दूसरा रूप हो सकता है क्या माधव तू तू ही हमारा आश्रय है केशव तू तू ही हमारा आश्रय होकर के विराजमान है ए हो ए हो आहा ये रूप माधुरी अद्भुत है अद्भुत है ऐसे जहां मधुप काकली सुंदर पक्षियों की और भौनों की गुंजार से युक्त सुंदर काकली विराजमान है माधवी मंडपे ऐसे माधवी मंडप में श्री वृंदावन में आज वृंदा देवी ने श्री वृंदावन के स्वरूप को अद्भुत रूप से सजाया है सदा बसंत रहस्य वृंदावन श्री वृंदावन का स्वरूप है कि वहां नित्य बसंत विराजमान रहती है से माधवी मंडपे यहां पर भले शीतकाल है खूब शीतकाल है परंतु वहां पर भी माधवी मंडप खुलेगा रात्रि के समय भी यहां कमल खिलेंगे पुष्प खिलेंगे कुंद श्रीय कुलपते यह बात गंधा कुंद की गंधा आ रही है राजमंत्राध्यायी में वर्णन कर रहे हैं अब रात के समय कुंज कुंद, कुंद कहा से खिलेंगे राजगंज में परंतु वृंदावन की विशेषता है कि वहां अर्धरात्रि के समय रात्रि के समय भी कुंद जितने भी पंकज हैं वे सब के सब अपनी शोभा को प्रकट करते हुए विराजमान हैं। तो मधुर माधवी मंडपे शिव वृंदावन का जो माधवी मंडप उस माधवी मंडप में शिवप्रियालाल आनंदपुर विराजमान हैं और उस माधवी मंडप में स्मरकित मेधते श्री श्याम की की जो क्षुधा है की सेवा करने की जो कामना है वो एध माने वृद्धि वंतर निरंतर वृद्धि को प्राप्त कर रही है सुरत सीध मत्तम महा ऐसा कोई अपूर्व तेज विराजमान है अभी सखी उसका दर्शन करने के लिए चाप। तो श्री जाम जो जगत के उपास है वे श्याम सुंदर भी जिनके आसक्त बन जाते हैं श्री राधिका आसज्य बन जाती हैं जो जगत में विषय है वह बन जाता है आश्रय और जो ब्रह्म का भी परम परम रसमय स्वरूप है वो स्वयं आसक्त बन करके शिवप्रिया जी की सेवा करने लगता है दोबारा अनंग, अनंग माने रोम रोम से श्री श्याम सुंदर के साथ में सेवा करते हुए उनको अपूर्व रंग माने आनंद प्रदान करने वाली शिराधिका है और श्री शिराधिका कैसी हैं रस तरंगणी जिनमें नित्य नव नव रस की तरंग उठती हैं जैसे नदी में तरंग उठती है ऐसे ही रस की निरंतर तरंग जहां उठ रही है कि निरंतर प्रतिक्षण श्याम सुंदर की अधिकाधिक सेवा करने की कामना जहां विराजमान है ऐसी संगतान दरहत श्री श्याम सुंदर उन नदी के संगम को धारण कर रहे हैं श्री राधिकारूपी नदी के संगम को धारण करते हुए विराजमान हैं और श्री श्याम सुंदर कैसे हैं गुरुस्वय सुख सुधाम स्वतन उनका अपना श्रेयंग वह सुख सुधामय तनु होकर के विराजमान है सुख सुधामय शरीर होकर के ही वे विराजमान हैं यहां पर यह दिखाया कि भगवत स्वरूप में देह देही विभाग नहीं है भगवान जैसे आनंद घन हैं उनका शरीर उनसे अलग नहीं है हमारे शरीर अलग होते हैं आत्मा अलग अलग होती है परंतु भगवत स्वरूप में देह दे विभाग दे नहीं है वहां पर जो आनंद घन विग्रह आनंद घन है वही विग्रह होकर के विराजमान दोनों वस्तुएं अलग नहीं है जैसे कहा जाए ब्राह्मण का शरीर जैसे कहा जाए राहु का सिर ऐसे कृष्ण का नाम कृष्ण का शरीर ये कहने के लिए कृष्ण का और शरीर दो अलग अलग वस्तु हो गई एक आधे और एक आधार ये दो वस्तु अलग अलग हो गई परंतु तो अलग अलग नहीं है जैसे ब्राह्मण कहने से शरीर का ही बोध है जो आत्मा है भीतर न वो ब्राह्मण है न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र है जैसे राहु का सिर राहु कहने से सिर का अपने आप ही बोध हो गया क्यों सिर का नाम ही राहु है पंत फिर भी सुखबोधता के लिए कह दिया गया राहु का सिर ऐसे ही सुखबोधता के लिए केवल के कह दिया गया कि कृष्ण का शरीर तत्वता कृष्ण शरीर दो अलग अलग वस्तु नहीं है दोनों एक होकर के ही विराजमान है चिन्मे देह ही घनीभूत होकर के वहां विराजमान ऐसे निज शरीर रूपी नीर नीरघ समुद्र में श्री राधिका संगम हो रही हैं राधिका का संगम हो रहा है उन श्री राधिका का जहा संगम हो रहा है अहो उन श्याम सुंदर का अरी सखे दर्शन कर दर्शन कर श्याम सुंदर कैसे सुंदर लग रहे हैं मधुप काकली मधुर माधुपी मंडपे ऐसे सखियों का जो परस्पर संवाद वही भोरे की गुंजार वही कोयल की गुंजार के रूप में अप से प्रकट हो रहा है ऐसे माधवी मंडप में जहां सब ऋतु सब काल में सब पुष्प विराजमान हैं, ऐसे श्रीमद वृंदावन में स्मर क्षुभित मेधते श्री श्याम सुंदर प्रेम से क्षुभित होकर के सदा सदा बढ़ रहे हैं तो नदी के मिलने के लिए, मिलने पर जैसे मिलने के लिए समुद्र लहर लेता है उठता है ऐसे ही श्री प्रिया जी से मिलने के लिए श्री श्यामचुंदर निरंतर वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं मिलने के लिए उत्सुक हो रहे हैं सुरत सीध मत्तम आज प्रिया के माधुर्य में मतवाले होकर के श्री श्यामचंदर विराजमान है ऐसा कोई अपूर्व तेज है माने चमत्कार तेज कह करके चमत्कार का भाव प्रकट हो रहा है तेज कह करके कोई अपूर्व स्वप्रकाशकता का जो भाव है वह प्रकट हो रहा है वे श्री श्याम सुंदर विराजमान है करके कहकर के अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है और रूपक अलंकार का प्रयोग है श्याम सुंदर यदि एक समुद्र है तो श्री प्रिया जी नदी होकर के विराजमान है और रूपक भी संघ रूपक जहां रूपक है तो उसकी नदी है तो नदी की लहर होगी वो लहर भी जहां पर विराजमान है श्री श्याम सुंदर सुधामय समुद्र है ऐसे सांग रूपक का यहां निरूपण किया गया आगे।, आगे कह रहे हैं रो माली मज़ा सुलते बंधुक बंधु प्रभा सर्वांगे स्फुट चंप कह अहो नाघी सरस शोभना बक्षोज स्तव का लसक भुज लता शिंजापतकृति ही श्री राधे हरते मनो मधुपते अन्य एवं वृंदावी श्री वृंदावन और श्री राधिका ये दो अलग अलग स्वरूप नहीं हैं श्री वृंदावन ही श्री राधिका ही वृंदावन बनकर के विराजमान धाम और धामी इन दोनों में सर्वथा सर्वथा अभेद हो करके विराजमान है दोनों एक स्वरूप होकर के विराजमान है धामो धामी इन दोनों में कहीं भी अंतर नहीं है कदली कुंद कदम्ब अंब बन बीथी बर बिर तन बन किधो बन तन भयो सुब्योरो बरन जा वृंदावन के रस्कों ने रूपण किया कि आहा श्रीमद वृंदावन में कदली केला विराजमान है कुंद विराजमान है कदम के वृक्ष विराजमान है आम के वृक्ष विराजमान है वन बीथी इनमें बघरा ये खिल रहे हैं बिखरा रहे हैं यदि किशोरी की कृपा नहीं है सामान्यतार से ग्रहण किया जाएगा वृंदावन की शोभा का वर्णन किया जा रहा है वृक्षों की शोभा का परंतु रसिक जन वृंदावन में शाम सुंदर जब वृंदावन का दर्शन करेंगे तो वे वहां पर वृक्षों का दर्शन नहीं कर रहे हैं वहां पर शिवप्रिया जी के रूप माधुरी का ही दर्शन कर रहे कदली के रूप में शिवप्रिया जी के चरण जंघा उनका दर्शन किया जा रहा है कुंद के रूप में दंतावली उनका दर्शन किया जा रहा है कदली कुंद कदम कदम के रूप में चरण जो हैं वो चरण शोभा को प्राप्त हो रहे हैं जैसे कदम सुंदर फूल एक डाल पर कई फूल दिख रहे हैं ऐसे यहां चरण रूपी डाल में श्री अंगुली रूपी अनेक अनेक पुष्प शोभा को प्राप्त हो रहे हैं कदम्ब और अंब श्री के ऊपर अपूर्व जो रसब कुंज वे ही अंब के समान आम के समान विराजमान है वन बीथी भर रहा है ऐसे श्रीमत वृंदावन में श्री श्याम सुंदर प्रियाजी के रूप माधुरी का ही एकमात्र दर्शन करते हैं अतः तन बन तुधो बन तन भयो तन ही बन हो गया है कि बन ही तन हो गया है सो ब्यौरों वर्ण न जाए इसका ब्यौरा वर्णन नहीं किया जा सकता है तो श्री श्याम सुंदर जब वृंदावन का दर्शन करते हैं उस तो समय श्री किशोरी की रूपमाधुरी का ही दर्शन करते हैं जब सखीगण श्रीमद वृंदावन का दर्शन करें तो करेंगे तो वहां काम बीज का दर्शन करेंगे युगल बिलास का दर्शन करेंगे सखीगण श्याम सुंदर जी हम का दर्शन करेंगे प्रियाजी का दर्शन करेंगे प्रिया जी जब श्याम वृंदावन का दर्शन करेंगे तो वहां श्याम सुंदर का दर्शन करेंगे देखे। देखे। तो तन बन वन कहो वन तन भयो तन ही वन है बन ही तन है दोनों एक होकर के विराजमान है ब्यौर वर्ण में जाए इसका विवरण नहीं दिया जा सकता है तो यहां पर भी वो ही शोभा वर्णन कर रहे हैं कि श्री श्याम सुंदर जब श्रीमद वृंदावन की शोभा का दर्शन करते हैं उस समय श्री राधिका की शोभा का ही वे साक्षात्कार करते हैं प्रिया जी की शोभा का ही साक्षात्कार करते हैं इसीलिए जब वृंदावन में आए तो वृंदावन में आकर के यही विचार करे कि आहा श्री किशोरी जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य मिला प्रिया जी ने कृपा करके मुझे अपने चरणों में आश्रय प्रदान किया इसीलिए रसिक जन कहते हैं वृंदावन में जब रहे तो यहां झीकते हुए रहने की जरूरत नहीं है यहां प्रसन्न होकर के रहे शिव वृंदावन में रहकर के यहां बस स्वल्प भोजन और चित्त प्रसन्नता ये दो वस्तु वृंदावन में अपना करके मन संतोष और आनंद लीला का सेवा सुख ये तत्सुखी भाव इसको धारण करके ये वृंदावन की मुख्य रहनी है स्वल्प भोजन और चित्त की प्रसन्नता मुख्य वस्तु जो है वो है तत्सुखी भाव पर चित्र की प्रसन्नता और स्वल्प भोजन ये दो वृंदावन की मुख्य रहनी होकर के विराजमान है तो रोमाली मेहरात्म जा तो सखी गई जब दर्शन करेंगी तो वो काम बीज का ही दर्शन करेंगी श्री वृंदावन के स्वरूप का श्री प्रोधन सरस्वती जी ने बड़ा किया के अनंतृा ब्रह्मंडावल बलित तो मूल प्रकृति सुदूरे स्वादीयो जयत भगवत ज्योति अमृतम तदनंत वैकुंठा अति रहस्य स्वादित महो मनोभू बीजात्मद्युति में वृंदावन ये जो वृंदावन है ये वृंदावन मनोभू बीजात्मक द्युति मनोभू मने कामदेव उसका बीज माने काम बीज ककार लकार ईकार चंद्रबिंदु नाद से युक्त जो श्री प्रिया लाल का अपूर्व विलास है वह विलास रूप ही श्री वृंदावन तो सखीगण जब दर्शन करेंगे यहां पर कहने हैं मनोभू बीज माने काम बीज ककार माने श्याम सुंदर लकार माने श्री किशोरी जी ई माने उनका प्रेम और चंद्र बिंदु का मतलब है प्रेम की विभिन्न चेष्टाएं रास विलास आलिंगन चुम्बन प्रभृति जितनी भी चेष्टाएं हैं वे चेष्टाई है जहां काम का बीज अनुस्व होकर के बिंदु होकर के विराजमान तो एक शब्द में जो काम बीज है उस काम बीज का अर्थ होगा हो युगल का बिलास प्रियालाल का विलास रास विलास उस रासविलास का ही विस्तार फिर शास्त्र करते हैं कि ये रास विलास का विस्तार कौन का है बोल श्री कृष्ण का है बोल कृष्ण का भी कौन सा रूप बोल गोविंद गोविंद का भी कौन सा रूप बोल जो गोपीजन मतलब स्वरूप है उसका हम ध्यान करते तो जो बीज है वही जैसे वृक्ष के रूप में परिणत होता है इसी प्रकार श्री वृंदावन वे साक्षात काम बीज रूप होकर के ही फलीभूत होकर के श्रीमद वृंदावन विराजमान है तो अनंत ब्रह्मांडावली बलित तो भूमूलक प्रकृति अनंत ब्रह्मांड जिनमें विराजमान है ऐसी कोई मूल प्रकृति है मान सत्वर स्तंभ ये माया देवी ये मूल प्रकृति है सत्वस्तम्भ उन प्रकृति से भी परे होकर के कौन है सुदूरे स्वामी जयत भगवत ज्योति अमृतम इस माया से परे होकर के भगवत ज्योति माने अक्षर ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म है उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से भी परे जाकर के तब वैकुंठ राम है तो माया वैभव माया वैभव से परे होकर के निर्गुण निराकार ज्योति ब्रह्म अक्षर ब्रह्म उस अक्षर ब्रह्म से भी परे जाकर के फिर बैकुंठ हुआ तो तदंत बैकुंठ बैकुंठा उस ज्योतिधाम से भी परे होकर के जो बैकुंठ है उससे भी अति रहस्य स्वादित महा जो अत्यंत रहस्यमय जहा महा कोई अपूर्व तेज विराजमान है वह तेजमय धाम हो गया श्रीमद गोलोक जो गोलोक है वही गोकुल है श्री रूप स्वामी वर्णन कर रहे हैं कि यद तो गोलोक नामास्ती तत् तो गोकुल वैभव जो गोलोक है वही ही गोकुल है ये गोकुल मान श्री वृंदावन धाम ये वृजधाम ये पृथ्वी के ऊपर आकर के कहीं विराजमान है बहुमत जीवों के लिए कल्याणकारी होकर के अवतार अवतरित होकर के ये यह यहाँ पर विराजमान हैं। ये भूमि हमारे लिए ज्यादा उपास्य उपास्य है। है। हमारे लिए नहीं क्योंकि तो केवल सिद्धों की भूमि है परंतु ये जो वृंदावन है ये वृंदावन सिद्ध और साधक दोनों की भूमि है यहां पर सिद्धजन भी विराजमान है और यहां पर हम सभी के साधक भी हैं न जाने कब किस साधक के ऊपर किस सिद्धि की कब कृपा हो जाए यहां पर वृक्ष लता रज सब सिद्ध हैं और वे सिद्ध रूप में न जाने कब किसके ऊपर कृपा कर दे इसलिए गोलोक हमने देखा नहीं पंत गोकुल हमने देखा है वह हमारी आंखों के सामने है इसलिए रसिकजन कहते हैं वृंदावन के रसिकजन भूल भर्मो नहीं भूल भर्मो नहीं कभी भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है यही है यही है भरम तजो हरि प्रिया भजो सजो नेम ब्रत एक यही यही निश्चय कही रही सही गई टेक हमको कहीं नहीं जाना हमको यही रहना है यही यही ये यह रज ही हमारे लिए परम परम उपास्य है क्योंकि जो गोलोक है वो ये वृंदावन भी है वो की वो लीलाएं सब यहां पर भी हो रही हैं भौमंडावन में भी वो लीलाएं हो रही है और गोलोक में भी वो लीलाएं हो रही है परंतु गोलोक की अपेक्षा भूम की जो लीलाएं हैं वो कहीं अधिक चमत्कार वहां पर ऐश्वर्य की मिलोनी ऐश्वर्य का पॉल्यूशन कम है वहां पर वैकुंठ में थोड़ा सा ऐश्वर्य ज्यादा चमक जाता है गोलोक में इसलिए नाकृत लीला उतनी ज्यादा प्रकाशित नहीं होती है परंतु यहाँ इस गोकुल में जो लीला हो रही है इस रज में जो लीला हो रही है वो जितनी प्रकाशित है उतनी दूसरी जगह नहीं है इसलिए रसिक कहते हैं कि हमको कहीं नहीं जाना है उत्क्रांत सिद्धि होने पर ये शरीर छूटने पर यहां पर जो लीला हो रही है उस लीला में प्रवेश कर करना यही यही निश्चय कहीं इस बात को कहीं संदेह नहीं है निश्चय रूप में कह रहे हैं क्योंकि गोलोक वहां का परकर यहां जाता है यहां का परकर वहां चला जाता है दोनों एक होकर के विराजमान परंतु तो ये भूमि जितनी उपयोगी हमारे लिए है क्योंकि इसमें वहां पर तो केवल शुद्ध जन ही जाएंगे जो साधक जन है उनका उस गोलोक में प्रवेश नहीं है परंतु तो इस गोलोक में जहां पर हम बैठे हैं इस गोलोक में भौमिक गोलोक में जिसको गोकुल कहा जाए नाम का भेद करने के लिए एक को कह दिया गोलोक एक को कह दिया गोकुल केवल भेद करने के लिए तत्व में भेद नहीं है तो यहां पर साधक जन भी विराजमान है सिद्ध जन भी विराजमान है तो यहां पर रसकों का संग अधिक सुलभ है नित्य पढ़कर भी यहां पर विराजमान है और उनका संग सुलभ है इसलिए ये भूमि हमारे लिए उपयोगी है ये भूमि हमारे पकड़ में है वो हमारी पकड़ में नहीं इसे इसलिए हमको इस रज के साथ में ही प्रीति करनी चाहिए तो श्री वृंदावन बैकुंठ से भी परे होकर के बे विराजमान है और श्री वृंदावन और श्री प्रिया जी इन दोनों के स्वरूप में कहीं कोई अंतर नहीं है इसलिए तन बन के दो बन तन भय सुभ्योरो बरन जाए तन ही बन है बन ही पल होकर के विराजमान हैं। धाम का अर्थ ही है देह गेह ट्विट प्रभाव चार शिव वृंदावन प्रियालाल के देह रूप में हैं। वे उनके गेह तो हैं, है, घर तो हैं ही है लीला की भूमि है देवी हैं, है गेह भी है ट्विट माने शिव वृंदावन ये पंच महाभूतों से बने हुए नहीं हैं। दिव्य जो वृंदावन है वह ट्विट श्री श्याम सुंदर के ही तेज से बने हुए लीला करने के लिए श्री श्याम सुंदर ही चार रूपों में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं प्रिया लाल सहचरी और वृंदावन ये चारों एक तत्व तो होकर के विराजमान है तो श्री वृंदावन वह कहीं ट्विट होकर के ट्विट माने तेज तेज रूप होकर के विराजमान इसलिए हर जगह श्री प्रव जी वर्णन करते हैं महा महा हम एक मह का त्याग नील कोई तेज है उसकी वंदना कर रहे हैं ऐसा ऐसा कह रहे तो ये अपूर्व मह शिवृंदावन तेज होकर के विराजमान और प्रभाव शिव वृंदावन की भूमि का एक प्रभाव है कि यहां तत्सुखी भाव अपने आप दासी भाव मंजली भाव सखी भाव यह अपने आप सहज में ही प्रकट हो जाता है ऐसा ये श्रीमद वृंदावन विराजमान है अब शिव वृंदावन उनके स्वरूप श्री वृंदावन में श्यामचंदर राधा रानी की शोभा का ही दर्शन कर रहे हैं तो राधा रानी की शोभा का दर्शन कैसे कर रहे हैं रोमाली मेहरात्मुजा सुलते बंदूक बंधुक, बंधुक प्रहो सर्वांग स्फुट चंपक छवि रहो नाभी सरस शोभना श्री लाल जी जब दर्शन कर रहे हैं तो रोमाली मेहरात्मजा मेहर मानी सूर्य की जो पुत्री है अर्थात श्री में जा, सूर्य पुत्री मेहर माने उनके उनकी आत्मजा वे ही मानो यमुना जी का जब दर्शन करते हैं तो यमुना जी के दर्शन में श्री श्याम सुंदर को यह लगता है कि श्री प्रिया जी की नाभि से एक स्वर्ण की रोम की एक रेखा वक्षस्थल की ओर उठ रही है तो रोमाली मेहराज में जा यमुना का मैं श्री जी के रोमाली का दर्शन करते हैं नक्शिख वर्णन में जहां नाभि से वक्षस्थल की ओर उठने वाली जो स्वर्ण की अपूर्व एक जो हल बालों की जो रेखा है रोम की जो रेखा है उसकी शोभा का दर्शन कर रहे हैं श्री श्याम सुंदर रोमाली मेहरात में जा अब ये जो अंतरण वर्णन है ये अंतरण वर्णन करने का भोक्ता कौन है सखी नहीं है वो वर्णन इसलिए कर रही है कि श्री श्याम के हृदय में जो स्थाई भाव है श्री प्रिया जी के प्रति रति वह रति किसी प्रकार से वह उद्दीप्त तो हो तो उसके उद्दीपन करने के लिए जो आराध्य हैं उनकी शोभा का वर्णन किया जाता है तो आलम्बन की शोभा का वर्णन यह उद्दीपन कहलाता है विशालमन की शोभा का वर्णन उद्दीपन कहलाता है तो इसीलिए श्री श्याम के सामने प्रियाजी की रूप माधुरी का दासी वर्णन कर रही है सखी प्रियाजी की रूप माधुरी का वर्णन कर रही है भोक्ता यहाँ पर श्याम सुंदर को बनाना है उसका भोक्ता स्वयं नहीं है स्वयं गरुण भोक्ता है उपास्य रूप में मेरी स्वम इतनी सुंदर हैं यह बात उसके अपने हृदय का जो सौंदर्य भाव है दास्य भाव उसको प्रेरित करने वाला है परंतु शिव प्रिया जी के का जो रूप माधुरी है उस रूप माधुरी के वास्तव में उद्दीपन करके श्याम सुंदर ही भोगता है और उनके भोग में ही सखी को जितना सुख है तत्सुख सुख है वह स्वयं आस्वादन में नहीं है श्याम सुंदर की शोभा का वर्णन किया जा रहा है तो किशोरी जी की हृदय की प्रीति को बढ़ाना है किशोरी की प्रीति का सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है तो श्याम सुंदर की प्रीति को बढ़ाना यही एकमात्र लक्ष्य है लक्ष्य है तो रो माली बेहद मेहरात्मजा शिव बृंदान में, में यमुना की धारा उसका दर्शन करके शिवप्रिया श्याम सुंदर को यह लगता है कि आहा शिव की नाभि और उनके ऊपर हल्की रोमावली वह कैसी सुंदर शोभा को प्राप्त हो रही है और उनकी प्रीति बढ़ रही है सुलते बंधुक बंधुक प्रभो सुललते, सुललते श्री प्रियाजू के आधार अपरोष्ट और अधरोष्ट दोनों के दोनों अपूर्व से लाल मां को युक्त लेकर के विराजमान है लाल माँ से युक्त हैं और वो ऐसे लगते हैं जैसे बंदूक पुष्प ही गोहल के पुष्प ही खिल गए हैं दोपहरिया का फूल लाल रंग का ऐसी शिवप्रिया के ओठों की आज पान चवाने के बाद में अपूर्व जो प्रिया के ओठों की जो शोभा है वह अद्भुत होकर के विराजमान है तो सुलित माने स्वाभाविक रूप में ललित लाल ओठ हैं जो बंधुक बंधु प्रभा बंधुक बंधु माने सूर्य की प्रभा को निरूपण कर रहे हैं सूर्य का पूजन किया आता है गोड़हल के लाल फूल से तो बंधुक बंधु हो गए सूर्य उन सूर्य की प्रभा को प्रकट करने वाले शिप्रिया के ओठ लाल रंग के जो ओठ हैं वे अपरुषा को प्राप्त हो रहे हैं अथवा अच्छा, बंधुक के बंधु बंधु पुष्प की आभा को प्रकट करने वाले शिवप्रिया के ओठ सामने प्रकट हो रहे हैं सर्वांगे स्फुट चंपक का छवि रहा शिवप्रिया उनके सर्वांग में जब श्री श्याम सुंदर वृंदावन में चंपे के पुष्प का दर्शन करते हैं चंपा की लता का दर्शन करते हैं तो स्वर्ण चंपक का दर्शन करके उनको यह लगता है कि जैसे चंपक का आज प्रिया की अंग कांति का दर्शन कर रहा है सामने दिख रहा है वृंदावन परंतु तो दर्शन कर रही है शाम सुंदर श्री किशोर जी की अंगकांति का कि चंपे श्वरी की कांति यहां प्रकट हो रही है और नागि सरसोहना श्री वृंदावन में राधा कुंड कृष्ण कुंड श्री अः पावन कुंड पावन सरोवर अनेक अनेक सरोवर विराजमान हैं वो सरोवर जितने भी हैं वही ही शिव प्रिया जी उनका दर्शन करके श्री श्याम सुंदर प्रिया जी के नाभि की शोभा का अपूर्व दर्शन करते हैं तो नाभि सराह शोभनाशी प्रिया कैसी हैं बोले नाभि रूपी सरोवरों से सुशोभित हैं श्री वृंदावन ही के सरोवर नाभी की शोभा को प्रकट कर रहे हैं वक्षोज का और श्री प्रिया जी के श्री अंग में विराजमान अपूर्व रसद नाम करके जो अपूर्व कुंज हैं वे आज कमल की कली के समान अपूर्व शोभा को प्रकट कर रही हैं वक्षोज जहां स्तव का स्तव माने कमल कली के समान जहां श्री रसद कुंज वे शोभा को प्राप्त हो रही है वृक्ष की अपूर्व शोभा हो रही है और लसन ध्वजलता श्रीप्रिया उनकी ध्वजलता अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रही है श्रीप्रिया के जो भुजाए हैं वे लता के समान अपूर्व एक लहर को प्रकट करती हुई वे विराजमान हैं और शाम सुंदर के स्क के ऊपर वो ध्वजलता लता के समान शोभा को प्राप्त होती है सिंजा तपत छुमकृति और उनमें जो श्री प्रिया जब चलती हैं तो छम छम की जो आवाज होती है छुमकृति ये ओनमुट प्रया ध्वनि अनुकरण मूलक या प्रभाव मूलक अलंकार उसको यहां पर प्रकट किया जा रहा है तो जो छुमकृति है माने श्री प्रिया के आभूषण की अपूर्व झनत्कार चरणों के नुपुर का शिंजन श्रीहस्ति के वालय उनका अपूर्व रूप से जहां झणत्कार जहां कमर में जो कोथनी धारण है उसका अपूर्व से रिंगण वे अपूर्व शोभा को प्रकट करने वाला होकर के विराजमान हैं तो शिंजक शिंजा पथक छुंकृती ही जहां आभूषण का जो ध्वनि है वही शिंजा माने भ्रमर उन भ्रमर की ध्वनि के समान शिशुवित हो रही हैं तो वृंदावन में जो भोरे घूम रहे हैं शिंजा भोरे जो घूम रहे हैं वे ही उनकी ध्वनि ही जहां आभूषणों के द्वारा कहीं प्रकट हो रही है तो भोरों की ध्वनि का श्रवण करके श्री प्रिया के आभूषणों का शाम सुंदर ध्यान करते हैं श्री राधा हर मनो मधुपति आज श्री वृंदावन श्याम सुंदर के मन को उसी प्रकार हरण कर रहे हैं जैसे श्री राधे भी श्री राधिका ही वृंदावन होकर के विराजमान हैं इसलिए रस को ने किया कि वृंदावन की अवनी ही श्री राधारानी का तन है जहां चरण ही कदम होकर के विराजमान हैं जहां चमेली ही ग्र होकर के विराजमान है जहां केतकी ही पिडली होकर के विराजमान है जहां कदली ही जंघा होकर के विराजमान है जहां गहवर वही शिवप्रिया जी को हियो है गयवर गयवर की शोभा हृदय से की गई जहां कमल ही वक्षोज होकर के विराजमान है जहां सुंदर सरोवर ही वे नाभी होकर के विराजमान हैं, जहा रसमहल ही चित्तो होकर के विराजमान है जहां साकरी खोरी श्री प्रिया जी की श्रोणि कमर होकर के विराजमान है जहां थल विथल ही श्री अंग के ओभाव होकर के विराजमान है जहां लवंग ही चुमक होकर के विराजमान जहां अनार ही पान से भीगे हुए दांत होकर के विराजमान कहीं कुंद कहीं कुंद जो है हल हल्की रेखा जहां अनार कहा गया वहां पर पान से चबाई हुए दंतावली और जहां मोती सजी के दांत, वहां बिना पान के दांत की शोभा ये तीनों शोभा को प्राप्त हो रहे हैं जहां बिंब ही अधर होकर के विराजमान जहां मधुक सुमन ही कपोल होकर के विराजमान खंजन अली मीन ही नयन होकर के विराजमान शशि ही मुख होकर के विराजमान जहां अंबर ही प्रिय होकर के धरा ही प्रिया होकर के यमुना ही साड़ी होकर के विराजमान इस प्रकार शिव वृंदावन की जितनी भी शोभा वृंदावन की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबों को श्री प्रिया श्याम सुंदर प्रिया की रूप माधुरी के रूप में ही दर्शन करते हैं इसीलिए कहा कि तन बन के दो बन तन भयो सुभ्योरो वर्ण न जाए तन ही बन है बन ही तन है तो यहां पर वही शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि श्री राधा हरते मनो मधुपते अन्य वृंदाट भी आज श्री राधिका श्याम सुंदर के मन को उसी प्रकार हरण कर रही हैं मानो कोई नय नया वृंदावन ही आ गया हो राधिका की तुलना वृंदावन से की गई वृंदावन की तुलना राधिका से नहीं की गई यहां पर यह भी एक आश्चर्य की बात है चमत्कार की बात है कि राधे वृंदाव भी श्री राधिका ही वृंदावन होकर के विराजमान हो रही है द्वारा रोमाली मेरात में या श्री यमुना की धारा का दर्शन करके श्याम सुंदर को श्री प्रिया जी के नाभि से उठने वाली रोमाली की शोभा का दर्शन होता है सुललते श्री प्रिया के बंधुक बंधु प्रभो उदित होते हुए सूर्य का दर्शन करके या गोहल के फूलों का दर्शन करके श्री प्रिया के ओठों की शोभा का सुंदर दर्शन करते हैं सर्वांगे स्फुट श्री प्रिया के सर्वांग की छवि का ही वे दर्शन करते हैं नाभि सरस शोभना जहाँ विभिन्न सरोवरों का दर्शन करते हैं वहां पर श्री प्रिया की नाभि का ही दर्शन करते हैं बक्षोज सब का जहा कमल कली का ध्यान करते हैं वहां शिवप्रिया के वक्षस्थल का ही ध्यान कर रहे हैं लसन भुजलता श्री श्याम सुंदर की शिवप्रिया जी की भुजलता उनका ही लताओं के रूप में दर्शन करते हैं और शिंज्यापतकृति ही जहां पर सुंदर भ्रमणों का और पक्षियों का जो सुंदर स्वर है वही कहीं श्री प्रिया जी के आभूषणों की शोभा का दर्शन करते हैं श्री राधा हरते मनोमधुपते ऐसे श्री राधे का, श्री श्याम सुंदर के चित्त को उसी प्रकार बशीभूत करती हैं, जैसे वृंदावन का दर्शन करके श्याम सुंदर बशीभूत हो जाते हैं ऐसे प्रिया जी का दर्शन करके श्याम सुंदर बशीभूत हो जाते हैं तो आय वृंदाटवी के समान श्याम सुंदर के मन को श्रीराधिका हरण करती हैं जहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग है वृंदावन के समान श्री राधिका श्याम सुंदर का, का हरण करती हुई विराजमान हो रही है राधा माधवियो विचित्र सुरपारंभे नुकुंजोदर सस्त पृस्तर संगत बपुर कदा तत्री जो कदा भूय मार्जन करते प्रातः में हम के कब वो अवसर होगा कि हे श्री किशोरी जू आप मुझे वह अंतरंग सेवा प्रदान करेंगी जबकि श्री प्रियालाल विलास करने के बाद में शयन कर चुके हैं उस समय ये दासी श्री मोहन महल के बाहर के बरामदे में कहीं एक कोने में शयन कर रही जाने कब जब कब्ज पड़ जाए जब देखा श्री प्रिया लाल सुखपूर्वक शयन कर रहे हैं तब ये जाकर के अपनी कुंज में जहा पत्रावली और कमल मिलते हैं कमल के पत्र और कमल मिल रहे हैं वहां संधि के स्थान पर दासी का स्थान है नाम रूप वयो वेश संबंधो यूथे वो चो आज्ञा सेवा पर आकाष्ठा पाल्य दासी निवास का तो निवास जो है वह श्री वृंदावन कमल उन कमल के पंखड़ियों की संधि में दासी का निवास श्री प्रियालाल के जागने का समय होगा उसके पहले ही श्री लीला शक्ति इन दासियों में जागृति उत्पन्न कर देती है ये लीला शक्ति प्रेम ही जागृति उत्पन्न कराता है इनके अपने वहां पर सहज स्वभाव है प्रेम में स्वभाव है इनका इसलिए तमोगुण का वहां पर निद्रा नहीं है वहां पर लीला की निद्रा है तो लीला रूप निद्रा में जब प्रियालाल विराजमान है लीला रूप निद्रा में ही ये दासी भी कहीं विराजमान है और श्री प्रियालाल अब जागेंगे इनकी जो सोना है वो सोना भी शयन करना वो भी इन दासियों का इन सखियों का तमोगुण रूप निद्रा नहीं है उस श्री में भी श्री प्रियालाल की स्मृति निरंतर निरंतर विराजमान है जागृत अवस्था में प्रियालाल का साक्षात दर्शन कर रही हैं स्वप्नावस्था में ये प्रियालाल की रूप माधुरी का दर्शन कर रही है स्वप्न में और सुषुक्ति अवस्था में भी इनका निरंतर निरंतर ध्यान श्री प्रिया लाल विराजमान है, निरंतर निरंतर है तो प्राकृतिक निद्रा तो है ही नहीं वहां पर सब लीला की निद्रा है योग माया ही इनको जगा रही है तो योग माया ने जल्दी जगा दिया और जग जागने के बाद में जल्दी से ये दासी उठ करके स्नानादिक करके श्री गुरु मंजरी उनको जगाने के लिए पधारी गुरु मंजरी की नुकुंज में पधारी और गुरु मंजरी जी की नुकुंज में जाकर के सबसे पहले गुरु मंजरी जी को जगाया और गुरु मंजरी जी को जगा करके उनको स्नान करा करके तिलक इत्यादि धारण करा करके श्रृंगार धारण करा करके ये जल्दी से उठ करके प्रियालाल जागे उसके पहले ये सिंधु कुंज मंदिर में उस समय प्रवेश कर रही हैं गुरजनों के आनगत्य को ग्रहण करके तो प्रातः समय ही उठ के धार सखी को बेश भाव आय मिलो निज यूथ में या को यही उपाव सखी के बेश को धारण करके अपने यूथ में आकर के मिले श्री नुकुंज मंदिर में अब नृत नुकुंज में इस दासी का प्रवेश है शिवप्रिया लाल भी शयन कर रहे हैं परंतु वहां अभी स्वर न करते हुए चुपचाप इससे प्रवेश करके कहीं जग नहीं जाए उनकी निद्रा में बाधा नहीं हो धीरे से बिना आहट करते हुए ये श्री मंदिर जो है उन मंदिर की सोहनी करते हुए उसको पहुंच करके ये श्री मंदिर को मंदिर वस्त्र करके जल की जो झाड़ी है उनको सुंदर उपस्थित करके सब समर्पित करके ये दासी विराजमान हुई और तब शिवप्रियालाल सुख सारिका के स्वर से गाय जो है उनके गले में जो घंटा बज रहे हैं उनकी घंटा ध्वनि को सुन करके शिवप्रियालाल आप जागे और जब जागते हैं उस समय जाने के बाद में ये दासी शिव इन दोनों की रूप माधुरी का दर्शन करती हैं तो राहा माधवियो यो विचित्र सुरतारंभे निकुंजो दरे इसने प्रियालाल इनके सुरतारंभ का भी दर्शन किया इनके बिलास का भी दर्शन किया और बिलास का रास और बिलास दोनों का दर्शन कर रही हैं हमारे हितर जी के वंश में दो शाखाएं प्रकट हुई एक रास वंश एक बिलास वंश दो पुत्र उत्पन्न हुए बाद में परंपरा में रासवंश और बिलास वंश तो रास विलास इन दोनों का दर्शन करते हुए विराजमान हो रही है तो बिलास का दर्शन करने के लिए सुरता रंभे नकुंज वगैरह श्री प्रियालाल इनके मधुर विलास का दर्शन करके ये सखी आज अपने आप को धन्य मान रही है कि मेरे जीवन का परमपरम लक्ष्य यही था कि श्री प्रिया जी को सर्वोत्तम सुख प्रदान किया जाए और लाल जी को प्राप्त करके प्रिया को सर्वोत्तम सुख है श्याम सुंदर को सर्वोत्तम सुख प्रदान किया जाए श्री प्रिया की प्रेम सेवा को प्राप्त करके श्याम सुंदर को परमपरम सुख और श्याम सुंदर उस सुख की भी अपेक्षा प्रियाजी की जब सेवा करते हैं उस समय श्री शामसुंदर को परम सोच तो यहां काम का तो स्पर्श ही नहीं है न श्याम सुंदर में कामदेव है काम है न प्रिया जी में काम है सेवा ही दोनों का सुख है प्रिया शामसुंदर की शामसुंदर सुंदर प्रिया की तत्सुख भाव में जहां सेवा करते हुए विराजमान है सखी का यही लक्ष्य है प्रिया लाल को सबसे ज्यादा सुख किसमें मिलता है एक दूसरे की सेवा करने में वो सुख यदि मैं समर्पित की करती हूं तो ये मेरी सबसे बड़ी सेवा हो इसी सेवा को धारण करके श्री सखी जिस समय श्री प्रिया लाल के सुरता रंभ का दर्शन करती हैं श्री किशोरी जू अंग अंग जहां सेवा करने के लिए प्रस्तुत हो तो रहे हैं उसी का नाम अनंग है भ तो में अनन्न्य सेवा करते हुए जहां विराजमान हैं है उस रूप माधुरी का दर्शन किया जब दर्शन करते हुए श्री प्रियालाल वे अपूर्व रस में जब विराजमान हैं उस समय ये मंजरी श्री प्रियालाल की सेवा करके जब वे शयन कर रहे हैं उस समय मंजरी बाहर आई कुछ देर वह आंगन में ही पड़ी रही बरामदे में फिर इसके बाद में अपनी कुंज में जाकर के कहीं उसने शयन किया फिर जल्दी से सेवा करने के लिए प्रवृत्त होकर के वह सेवा में फिर से प्रवृत्त होकर के आ गई उस समय सस्त प्रस्तर संगत आई इस मंजरी ने पहले से ही श्री प्रियालाल जागेंगे उसकी सारी तैयारी की है तैयारी करके प्रस्तर संगत स्वस्थ प्रस्तर संगतई बपोरम कहीं शिला के ऊपर सुंदर चंदन उस चंदन को कस्तूरी केशर इन चंदनों को घिसकर के उसने प्रस्तर संगतई चकला के ऊपर जो चंदन है उस चंदन को घिसकर के तैयार किया अभी फजियाला को जगाया नहीं है उनको उनके निद्रा में बाधा नहीं पड़े ये कहीं पहले से तैयारी कर रही है फिर कुर्वेंदई कदा उस समय कहीं श्री प्रियालाल मुर्गे की बोली को सुनकर के किशोरी जागी वो कह रही हैं कि अरे अभी से बोल उठा अरे तू यम के मुख में पढ़ ऐसे प्रमदा स्वरूप में जैसे गाली देती हुई कह रही है वचन प्रमुदा वचन है, ये, ये है के के बचाने। बचाने। फिर प्यारे का कंठ ग्रहण करके श्री प्रिया लाल शयन कर रहे हैं कुछ देर शयन करने के बाद में फिर खुशमुसाते हुए सुख सवार उस समय प्रार्थना कर रहे हैं कि जय सुखसिंधो सिंधु गोकुल बंधु जागृ तलपम त्यज शशि हे गोकुल बंधु आपके जागने का समय हो गया सब ब्रजवासी और नंद भवन के जन भी श्री भुषवानपुर के जन भी आपके दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं इसलिए हे निकुंज नायक अब निकुंज से आप गोष्ठ में पधारो ऐसे शुभ सारे का वंदना कर रहे हैं उनकी वंदना को सुनकर के जितनी भी सखीगण बेसखीगण भी आप सब दौड़ करके चली आई सखीगण उस समय प्रातकाल की जो श्री प्रियालाल की शोभा है उसका दर्शन कर रही हैं। दासियों ने पहले ही सारी व्यवस्था वहां की कर दी है नुकुंज मंदिर की व्यवस्था सब कर सब कर दी है कवि श्री शांत प्रियालाल जहां मोहन महल के बाहर के बराने में आप शयन कर रहे हैं उष्ण काल में वहां आप विराजे कभी शीत ऋतु में कहीं भीतर महल में शांत दर्शन शयन करते हुए आप विराजमान हैं उस समय बिना स्वर के हुए सेवा की सारी तैयारी करने के बाद में मेंस्तर संगत संगतई वहां पर चंदन जो है उसको घिसकर के विस्तृत जो प्रस्तर माने चकला उसके ऊपर संगतई उसके ऊपर संगत जो कुरे अंग रागी कदा रंग अंगराग तैयार करके विराजमान किया श्री प्रिया जी लाल जी से कह रही हैं कि मेरा श्रृंगार इस समय उदस गया है श्रीप्रिया लाल के श्रृंगार को सम्भाल लाल जी प्रिया जी के श्रृंगार को संभालते हुए कभी श्री सैया जी से उठ प्रिया करके प्रियालाल दोनों सिंहासन के ऊपर आकर के विराजमान हुए और जब सिंहासन के ऊपर विराजमान हुए उस समय सुंदर कटोरा उनमें गुलाब जल लेकर के सुगंधित जो द्रव्य लेकर के सुंदर अः रुमाल लेकर के श्री प्रिया ला प्रिया लाल जी इनके श्री मुक्के ऊपर जो मिलन के चिन्ह हैं उनको यथा साध्य मार्जन करती हुई जो आभूषण हैं उनको यथा साध्य परस्पर संभालते हुए क्योंकि अंग रूपी जो सखी है श्रृंगार रूपी सखी वह विलास में जहां पहुंची उस रूप गिलास का दर्शन करके वहीं मूर्छित हो गई ऐसी स्थिति में श्रृंगार रूपी सखी को जागृत करके यथावस्थ स्थान पर विराजमान करते हुए ये सखीगण श्री प्रियालाल उनको संवार करके कुछ संवार करके श्रृंग सिंहासन के ऊपर ला करके विराजमान हो रही हैं। तो वो ही कह रहे हैं कुरवेंगराग कदा उस समय कब आपका अंग्रा करते हुए या जो अलग तक इत्यादि के चिन्ह हैं उनका मार्जन करते हुए कब मैं विराजमान होंगी और श्री प्रियालाल जब विराजमान हुए तब तत्व तुटता सृजा छीना झप्टी में जो श्री प्रिया जी की लाल जी की माला टूट गई है उस टूटे हुए बिखरे हुए मोतियों को उस समय कब मैं बीनूंगी ये चित्रा जी का काम है चित्रा जी प्रातः काल के समय वो जो आ, आ, प्रियालाल की जो माला है वो बिखरे हुए मोती उनको बीनती है और प्रसाद रूप में कभी कभी दे देती है कभी पोती है उनको पो, पोती कभी बांटती है कभी वे जो प्रसादी चंदन है अंगराग उस अंगराग को प्रसादी पुष्प इत्यादि उनको भी कृपा करके अन्य जो दासी हैं उनको बांटती हुई विराजमान होती हैं तो श्री निर्मल जो है वो निर्मल का दर्शन निर्मल का दान करते हुए विराजमान होती हैं प्रसादी वस्तु तो तत्व टूटता सृजा शैया के ऊपर जो टूटी हुई माला है जो पड़ी हुई है बिखरी हुई है संधाय कदा उस माला को कहीं गांठ लगा करके उसी को धारण कराती हुई जो बिखरे हुए मोती हैं उन मोतियों को प्रदान करती हुई जो चंदन है उस चंदन को विशेष रूप से जो अंगराग है उसको श्री रूप मंजिली जी कृपा करके प्रदान करती हैं चित्रा जी जो बिखरे हुए मोती हैं उन मोतियों को प्रदान करती हैं पीक दान में जो अपूर्व पान विराजमान है उस शेष को कहीं श्री लवंग मंजरी जी वहां प्रदान करती हुई विराजमान होती हैं इस प्रकार श्री प्रियालाल इनकी सेवा करते हुए संधाये भूयो कदा माला को दोबारा गांठ कर लगा करके कंठे धारे तासनी तो मैं आपके कंठ में धारण कराऊंगी मार्जन करते प्रात प्रविष्टाम में हम जब मार्जन करते मंदिर जो है उस मंदिर का मार्जन करने के लिए मंदिर वस्त्र करने के लिए मंदिर सोहनी सेवा करने के लिए मंदिर वस्त्र करने के लिए मैं तब पहले प्रवेश करूंगी और प्रवेश करने के बाद में तब इन वस्तुओं को कहीं संभाल करके रखूंगी इन सब को बांटूंगे शिवप्रियालाल इनके श्रीअंग उनको समारते हुए कव में विराजमान होंगे और चलते चलते श्लोकां प्रेस्थ यशोक गुंजा मंजुल हार वर् मुकुटम निर्मात काले क्वचित आज क्षपतिमूर्त माकुल कुच संघटे द्वा कदावृत भेद दिनमें राधा प्रियम स्वामिनी स्वामिनी कब वह अवसर होगा जबकि आप इस दासी को यह स्व अवसर प्रदान करेंगे कि दिनम नयत में राधा प्रिय स्वामिनी मेरी प्रिय स्वामिनी श्री राधिका दिनम दयती मुझे इस प्रकार दिन बिताने का स्व अवसर प्रदान करेंगे दिनम नी कव श्री प्रिया जी की सेवा करते हुए मैं दिन को इस प्रकार व्यतीत करूंगा करूंगी श्लोकान प्रेष्ट यशोम के ये दासी की सेवा है कि कव में प्रेष्ठ यशोम के तांग श्री प्रिया लाल इनके श्री बृंदा जी की मुख्य रूप से सेवा है कि ये श्री बृंदा जी शुक सारिका इनको शिक्षा देती है कि अरे सारिका तू प्रया की मेहमा का ऐसे गायन कर अरे शुक तुम प्रिया जी की महमा का ऐसे गायन करो तो श्री प्रिया जी वृंदा देवी के द्वारा सिखाए गए शुक और सारिका ये दोनों सारिका किशोरी जी की मेहमा का और शुक श्याम सुंदर की महिमा का जब गायन करते हैं और गायन करते करते कभी कभी मिथ्या कलह करते हैं बोले अरे चुप्र है तेरे श्याम सुंदर तो तेरे है बोले हमारी श्री किशोरी जो तेरे को भी अपने चरणार में झुका लेती है सीधा बना लेती है ऐसे परस्पर कलह करते हुए जहां विराजमान हो रहे मिथ्या कलह करते हुए तो कब श्लोक प्रेष्ठ मैं शुक सारिका को सुंदर श्लोक सिखाऊंगी कि तू प्रया को जगाने के लिए ये श्लोक का गायन कर तू तो इस श्लोक का गायन कर कभी श्री किशोरी ने जो सिखाए हैं उन्हीं श्लोकों को ये बोलते हैं यशोम के तान ग्रह शुकान अध्यापे, घर के जो सुख सारिका हैं उनको सिखा रहे हैं गुंजा मंजुल हार वर् मुकुटम निर्माति। कब वो अवसर होगा गुंजा मंजुलहारकु मुकुट इनको ये दासी बनाएगी कवि श्लोक की रचना करके सुख सालों को पढ़ाएगी और उसके माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करेगी कब गुंजा मंजिल हार मयूर मुकुट इनकी श्रृंगार की रचना करते हुए कब मैं विराजमान होंगी और आल क्ष प्रति प्रिय मूर्ति माकुल कुच संघंटे व कदा और कभी श्री श्याम सुंदर के चित्र की रचना करके जब श्री प्रिया जी को दूंगी श्याम सुंदर का चित्र फलक के ऊपर अंकित करके जब प्रिया जी को दूंगी उस समय श्री प्रिया उस चित्र को अपनी छाती से लगाएंगी अथवा स्वयं श्री प्रिया उस चित्र की रचना करके बार बार उस चित्र का दर्शन करके अपने वक्षसल से उस चित्र को लगा रही हैं आलक्ष मूर्ति मेरे द्वारा बनाई हुई अथवा स्वयं के द्वारा बनाई हुई जो मूर्ति है प्रिय चित्र उस चित्र को आकुल संघटे कब श्री प्रिया अपने बक्षस के ऊपर धारण करेंगी एवं व्याप ऐसे ही व्यापार करती हुई ऐसे ही कार्यों को करती हुई इसी प्रकार सेवा के कार्यों को करती हुई दिनम नैत में राहा प्रिया स्वामिनी मेरी श्री स्वामी प्रिया अपने दिन को व्यतीत कर रही हैं ये वचन कौन के हैं दूती के श्याम सुंदर से श्याम सुंदर मेरी स्वामी इस तरह से किसी तरह से आपके व्योग में मैं दिन जो है उनको व्यतीत करते हुए विराजमान है कभी प्रार्थना भी है कि मैं भी ऐसी सेवा करते हुए विराजमान होंगी जल्दी जल्दी मैं बस इतना ही श्लोकान प्रेष्ठ प्रेष्ठ यशोकितं श्री किशोरी जो श्याम के यश से युक्त श्लोकों की रचना करके शुक और को पढ़ाती है श्याम भी पढ़ाती है मध्यान्ह में वर्णन किया गया मध्यान्ह में शुक सारका बैठे हैं, उस समय श्याम सुंदर की दोनों प्रियालाल की महिमा का झगड़ा करते हुए गायन कर रही हैं मिथ्या कला करते हुए गायन कर रहे हैं उस समय किशोरी जी बुलाती है बोले बुला अरिसारका यहाँ और वो सारका आकर के किशोरी जी के श्री चरणारिंद में प्रणाम करती है श्री श्याम सुंदर श्री किशोरी जी सुख को बुलाते हैं कि शुक्र आओ और उस समय श्री शुक उतर करके लीला शुक वे पढ़ारते हैं और श्री किशोर जी के श्री चरणारिंद में वंदना करते हैं और किशोरी जी उनको आशीर्वाद देती हुई कह रही हैं कि तुम कृष्ण लीला का मधुर रूप में गायन करो श्री श्याम उस समय सारका को घुलाते हैं और वो सारका आती है और सारका आकर के श्याम सुंदर के शिक्षरंद में जो सिर झुका के प्रणाम करती है श्याम सुंदर माथे के ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं सौभाग्यवती भाव ऐसे आशीर्वाद देकर के श्याम कह रहे हैं बोली अरे सारका तू नहीं प्रिया जी की महिमा का गायन किया परंतु तो उसमें यह चीज छूट गई इसको इस तरह से गायन कर और श्री श्याम सुंदर ऐसे कह रहे हैं और श्री प्रिया जी जो शुक हैं उनको कह रही हैं बोले तो शुक तुमने गायन किया परंतु तो श्याम सुंदर के इन गुणों का ऐसे गायन करो और श्री किशोरी जी के द्वारा सिखाए पढ़ाए वे जो सुख है वे बड़ी चतुराई के साथ में जब श्याम सुंदर की रास लीला का गायन करते हैं उस समय प्रिया जी कह देती है शोक दो चीज का ध्यान रखना जब गायन करने के लिए बैठो एक तो हमारा नाम प्रकट मत करना और दूसरी बात ये कि हमारी जो निकुंज लीला है उसमें अपनी तरफ से कोई हेरफेर मत करना जैसा लीला है हमारे जो शब्द हैं उन शब्दों को योग्य और तो इन्वर्टेड में प्रस्तुत करना उसमें कोई हेरफेर मत करना और इन्हीं दो आदेशों को प्राप्त करके श्री उस लीला का गायन कर रहे हैं तो श्लोकान पृष्ठतया पृष्ठ यशो के तान श्याम सुंदर के यश से अंकित जो श्लोक हैं उनको ग्रह शुकान अध्यापित किशोरी जो अपने घर का जो तोता है पालतू तोता उन पालतू तोता तो लीला सुख जो है उन को लीलापित सिखा रही तभी मेरी श्री स्वामी क्या कर रही हैं कि गुंजा मंजिल हार वर्ण मुकतम निर्माती श्याम सुंदर के लिए कभी अपने हाथ से माला बनाती हैं कभी श्याम सुंदर के लिए कीट मुकुट बनाती है कभी कुंडल बनाती है कभी श्री श्याम सुंदर के लिए कर्णफूल प्रस्तुत करती हैं कभी जो कमल छड़ी हैं उन छड़ी को बना करके जो वृंदा ने भिजवाई है यमुना जी ने भिजवाई है, है उन छड़ी को श्री श्याम सुंदर को समर्पित करती हैं तो गुंजा मंजुल हार मयूर मुकुट ब्रह्म मुकुट इनको निर्मात काले क्वच प्रिया जी अपने हाथ से सजाती है आल मूर्ति कभी श्याम सुंदर की मूर्ति को अपने भक्सस्थल से लगाती है एवं व्यापृति भी ऐसी व्यापृति माने चेष्टा ऐसी चेष्टाओं को करती हुई मेरी प्रिय स्वामी श्री राधिका अपने दिन को व्यतीत कर रही हैं और इस प्रकार देवी कृष्णमयी होकर के वे व्यजमान है बोध श्रीलाल की जय मदन मोहन लाल की जय नौ हरी वो जय जय श्री राधेश गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा रम हरि गोविंद जय गो भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय श्राधे आप कोई कॉपी हो सकते हैं और कहीं नाम ने नाम या तत्व को समझेंगे उसको करके उसके तो नाम में मांगे कथा में तो वर्कर नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे तो के आए उन्होंने कई बार यहाँ पे ऐसा देखा कि उनकी जो गुरु है वो वहाँ दोनों और फिर जब दौड़ करके आए तो उन्होंने अपने वृंदावन के घाट में भी देखा वहां पर लेकिन अंतिम स्थिति उनकी गोलो नहीं वहां पर वहां पर भी जो वर्णन किया गया है एक बार वो गोलोत में वर्णन किया गया पर प्रवेश जो हो रहा है वो उन्होंने अपने गुरु को भी देखा किसी वृणाम का दक्ष अंतर तो नहीं है लेकिन अंतिम जो उनकी स्थिति रही वो वो तो गोलोत में रही जो ऐसा लगता है देखने में ये साधवी की भूमि है और जो साध फल है वह वो लोग के हम तो ऐसा ऐसा भले मैंने साधु में एक ऐसा क्रम खाने के लिए ऐसा आज्ञा पांचो रस का जो अत्यंत उत्कृष्ट है वो रस का उत्कृष्ट जहां पर आप अपना प्रतिबिंब लाते हैं आप रखते हैं एनर्जी का अनुभव हम कैसे साथ नाइट है उसकी मार्गी सलाह कहा जो है जो प्रकाश की है हां मुझे आई है हां तो अनचेम प्रभु यदि भूता ले करके जाना में महत्व नहीं दिया कहीं उसके तो उसका प्रमाण नहीं दिया प्रमाण नहीं उसको लेकर कहीं थोड़ा थोड़ा कहीं विचार ध्यान तो बड़ी सुंदर बनने की कुछ ऐसा लगता है कि उसका सुंदर